कि ब्रह्म उपनिषदों से कार्यान्वित रूप से प्रतिपादित नहीं हो रहा है उपनिषदों का तात्पर्य कार्य में नहीं है जैसा वेदों के ज्ञानकांड का तात्पर्य कर्म में है कार्य में है ऐसे ज्ञान कांड कर्मकांड का तात्पर्य कर्म में है जैसे ऐसे ज्ञानकांड का तात्पर्य कार्य में नहीं है इसलिए न इसके द्वारा एक प्रतिज्ञा की वेदांता न विधिपरा न का अर्थ है वेदांत या ने उपनिषदें विधि पर नहीं है का मतलब कार्य परक नहीं है वृत्तिकार ने कहा था जैसे कर्म कांड शास्त्र है प्रवर्तक निवर्तक होने से ऐसे ही उपनिषदों को भी शास्त्र मानना है तो फिर प्रवृत्ति निवृत्ति जनक उनको होना पड़ेगा प्रवृत्ति निवृत्ति जनक जो वाक्य होता है उसे कार्यपरक कहा जाता है तो उपनिषदे भी कार्यपरक है स्वर्ग आदि के साधन भूतों कार्य का कर्मकांड विधान करता है तो मुमुक्ष को अपेक्षित मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान का विधान करेगा ज्ञानकांड, कांड वेदांत तो अनुष्ठेय ज्ञान परक उप हैं ऐसा वृत्तिकार का मानना था उनका निराकरण करते हुए भाषकर भगवान ने कहा कि न यानी वेदांता विधि परा न तो वेदांत पक्ष हैं कार्यपरत्वाभाव साध्य है और हेतु बताया कर्मफल विलक्षणत मोक्षो न विधिजन्य ये कहो या वेदांता न कार्य परा कहो एक ही अर्थ है तो मोक्षो न विधिजन्य कार्य अर्थात तो अनुष्ठे साधन से जन्य मोक्ष नहीं है तो इसमें मोक्ष पक्ष है विधिजन्य तो कर्म साध्यत्व ये साध्य है और कर्मफल वैलक्षण्य हेतु बताया कर्म ब्रह्म विद्याण मूल भाष्य में न कर्म ब्रह्म विद्यार वैलक्षण्या है।, है ये इस सूत्रवाक्य में न का अर्थ है मोक्षो न विधिजन्य इसमें विधि शब्द का अर्थ है कार्य अनुष्ठे साधन उसका फल मोक्ष नहीं है क्यों कर्मफल से विलक्षण होने से तो मोक्ष में कर्मफल वैलक्षण्य रूप हेतु के ज्ञान के लिए आ, पहले कर्म तथा कर्मफल का स्पष्टीकरण प्रपंच भगवान भाष्यकार ने किया शारीरम वाचिकम मानसम यहां से लेकर के कर्म तथा कर्म फल का प्रपंच प्रारंभ होता है और वहां तक यथा वर्णित संसार रूपम अनुवदति तक इसमें पहले कर्म को बताया कर्म के निर्वर्तक जो शरीर इंद्रिया मन है उनके भेद से तीन प्रकार का कर्म शरीर निर्वर्त कर्म है शारीर कर्म वाक से उपलक्षित समस्त इंद्रियों से निर्वर्त्य कर्म है वाचिक कर्म और मन निर्वर्त्य कर्म है मानस कर्म और ये तीनों प्रकार का जो कर्म है जिस विषयक विचार अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र से सूत्रित है अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र में जयमिनी जी कहते हैं वेद अध्ययन के अनंतर वेदार्थ जो कर्म है उसके प्रतिपादक वाक्यों का धर्म ज्ञान के लिए विचार करें क्योंकि वेद सफल साधन परख है अतः शब्द का अर्थ है वेद से फलवद अर्थपरत्वात् फलवत् परत्वा यानी सफल साधन प्रतिपादकवात्लिए तो। वेदाध्यन करने पर भी वेद का तात्पर्य जिस सफल साधन में है उसका ज्ञान यदि नहीं हुआ वेद अध्ययन के अनंतर भी तो उसके निर्णय के लिए वेद के तात्पर्य विषयभूत सफल साधन का निश्चयात्मक ज्ञान हो जाए इसके लिए उसके प्रतिपादक विधि वाक्यों का विचार करें ये अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र से बताया गया है और केवल धर्म जिज्ञासा का मात्र उस सूत्र से आ, धर्म विचार करने के लिए मात्र नहीं कहा जा रहा है अपितु धर्म वहां उपलक्षण है अधर्म का भी निषेध वाक्य भी विधि वाक्य के तरह प्रमाण है और निषेध वाक्यों के द्वारा प्रतिपाद्यमान अधर्म का भी शास्त्रानुसार निर्णय हो जाए इसलिए निषेध वाक्यों का भी विचार करें ये अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र ही बता रहा है तो निषेध वाक्यों के विचार से अधर्म का निश्चय हो जाए तो कहाँ उपयोग में आएगा तो अधर्म का त्याग करने में इसलिए कहा कि अधर्म का परिहार करने के लिए उसका निराकरण करने के लिए त्यागने के लिए हान करने के लिए अथातो तो धर्म जिज्ञासा सूत्र बताता है विधि के तरह निषेध का भी विचार करें इस प्रकार कर्म का निरूपण करके कर्मफल का निरूपण तयोच्च चोदनालक्षण लक्षणयोहो इत्यादि वाक्य से भाषाकार भगवान ने प्रारंभ किया कर्म फल का वर्णन तो कर्म जो धर्म अधर्म ऐसे दो विभागों में विभक्त है उन दोनों कर्मों का फल प्रत्यक्ष है सुख दुख और वह भोगा जाता है शरीर इंद्रिय मन से और उत्पन्न होते हैं धर्म अधर्म के फलभूत सुख दुख विषय इंद्रिय संयोग से और ये संसार में जितनी भी योनियां हैं उन सारे यौनियों में धर्म अधर्म का फल सुख दुख तारतम्य से सिद्ध है प्रसिद्ध है किसी यौनी में सुख अधिक है दुख ना के बराबर है लेकिन है ब्रह्मा में भी दुख है प्रजापति को भी ब्रधारणिक उपनिषद में कहा दुख होता है सो अभिभेत पुरुषविद ब्राह्मण में कहा गया कि स यानी वह प्रजापति हिरण्यगर्भ उन्हें भय हुआ तो भय दुख ही है ना वो डरा और आगे आता है कि स एका की नैव रे में उनका अकेले में मन नहीं लगा इसलिए प्रजापति हिरण्यगर्भ ने एक मिथुन उत्पन्न किया मनु शत्रुपा और उन्हीं से गवादि रूप प्रजा निष्पन्न हुई मनु शत्रुपा से ही तो इस प्रकार वो अकेले में मन नहीं लगना हम भी अकेले होते हैं तो मन नहीं लगता और ब्रह्मा का भी अकेले में मन नहीं लगा तो हमारे तरह ही वो संसारी हो गए और भय हुआ का मतलब दुख है उनको भी लेकिन उनका दुख विचार जनित ज्ञान से निवृत्त हो जाता और जीव का चित्त दूषित होने के कारण उपाधि तत्काल बिना उपदेश के ज्ञान होता भी नहीं और उपदेश करने पर भी विचार करने पर भी सहसा ज्ञान नहीं हो पाता चित्त में साक्षात्कार के उत्पाद उत्पत्ति में प्रतिबंधक अनेकों दोष विद्यमान होने से हिरण्यगर्भ के चित्त में शुरू में थोड़ा बहुत प्रतिबंध रहता है इसलिए तो जन्म हुआ है और विचार जनित ज्ञान से उन्हें पूर्व में विचारित तत्वशादी वाक्य का स्मरण होता है या नारायण भगवान यो ब्रह्मानं विदधा पूर्वं यो वे वेदांश प्रणोति तस्मय के अनुसार वेद प्रदान किए तो वेद के अंदर तत्वमशादी वाक्य भी आ गए उतने मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ये बोध उनको हो जाता है शुद्ध उपाधि होने से लेकिन बाद में फिर बाधित हो जाता है संसार उनके लिए फिर ये नहीं है इसलिए ना के बराबर थोड़ा तो दुख ही है शरीरधारी हैं तो छांदोग्य श्रुति कहती हैं न हवई स शरीर से सतह प्रिय प्रिय अपहति अस्ति शरीरधारी हैं तो प्रिय शब्द दुख सुख और अप्रिय शब्दित दुख अवश्यम भावी है तो शरीरधारी ब्रह्मा जी भी हैं तो उनको भी होगा और बाकी जैसे जैसे उनसे उत, उत्तरोत्तर उपाधि निकृष्ट होती जाती है उतनी उतनी दुख की मात्रा तारतम्य बढ़ता जाता है और सुख की मात्रा न्यून होती जाती है तो तारतम्य से सुख दुख दोनों भी सभी योनियों में है इसलिए कहा ब्रह्मादि ब्रह्मादिथावरांतु प्रसिद्ध ये ब्रह्मादि स्थावर पर्यंत जो चौरासी लाख प्रकार की यौनिया हैं उन सब में यह सुख दुख प्रसिद्ध है ये कर्मफल के प्रत्यक्षादि अनेक विशेषण टीका कारण कहा इसलिए दिए गए कि मोक्ष ज्ञान फल मोक्ष कर्म फल का वैलक्षण्य निश्चित हो इसलिए प्रत्यक्षादि विशेषण है ज्ञान का फल जो मोक्ष है यानि स्वरूभूत आनंद है वह प्रत्यक्ष नहीं है इंद्रियगम्य नहीं है इंद्रियातीत है वो स्वयं प्रकाश है आत्मानंद और वो शरीर इंद्रिय मन से भोग्य भी नहीं है आत्मानंद और ये जो है ये विषय इंद्रिय से जन्य भी नहीं है विषय इंद्रिय संबंध जन्य नहीं है और अज्ञानी में प्रसिद्ध भी नहीं है ये वैलक्षण्य मोक्ष में कर्मफलभूत सुख दुखों का है हाँ ये कर्मफल जो है विषय इंद्रिय संयोग जन्य है इसलिए अनित्य है जो जन्य है वह कृतक हैं वह अनित्य हैं और ये नित्य हैं और ये तारतम्य से हो रहा है यानि साति सह सा है वो निरतिश हैं इस प्रकार ये मोक्ष में कर्मफल विलक्षण्य होने के कारण माना जाता है मोक्ष विधिजन्य नहीं है मोक्षो न विधिजन्य कर्मफल विलक्षणत्वात आत्मवत ये दृष्टांत था तो यहां तक की चर्चा भाष्य में हम लोग कर चुके हैं अब मनुष्यत्वात् इत्यादि अवतरण टीका है इसे देखिए मनुष्यवतरणी सामफल उत्तरा धर्मफल पृथक् मनुष्यत्वादीति तो ये सामान्य रूप से कर्म फल सुख दुखात्मक बताया गया अब कर्म विशेष जो धर्म है पुण्य है उसके फल का अलग से वर्णन करते हैं स्पष्टीकरण करते हैं कर्म कहने से तो धर्म अधर्म दोनों आ गए धर्म अधर्म इन दोनों का फल सामान्य रूप से बता दिया गया अब कर्म विशेष धर्म के फल का स्पष्टीकरण भाषकर भगवान करने जा रहे हैं मनुष्यवादी इत्यादि से मनुष्यवादीति इसमें दी में जो दीर्घ इकार की मात्रा है प्रतीक में टीका में रस्व होना चाहिए क्योंकि भाष्य में तो मनुष्यत्वाद है ना तो मनुष्यत्वादी दी में इकार रस्व होना चाहिए टीका में और इसमें दीर्घ छपा हुआ है वो रस्व होना चाहिए आगे है भाष्य में मनुष्यवाद आरभ्य ब्रह्मांतु देहवत्सु सुख तारतम्यम अनुस्रूयते कहते हैं ब्रह्मा से लेकर के मनुष्य से प्रारंभ करके ब्रह्मा पर्यंत जो देहधारी हैं देहवत्सु यानी देहधारी सु। सुखता अनुस्रूयते उत्तर-उत्तर उत्कृष्ट सुख सुना जा रहा है श्रुति में थोड़ी सी टीका है एक वाक्य में इसे देखिए ये कहा कि अनुश्रूते तो कौन सी श्रुति है जो मनुष्य से ब्रह्मा पर्यंत उत्तरो उत्तर उत्कृष्ट सुख बता दी जा रही है तो कहते हैं एक आनंद मीमांसा प्रकरण है उस आनंद मीमांसा प्रकरण रूप श्रुति ने मनुष्य से प्रारंभ करके ब्रह्मा पर्यंत धर्म का फलभूत जो सुख है उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट श्रेष्ठ तो उत्तरो मिमा, आनंद मीमांसा का एक वचन बता रहे हैं कि स एको मानुष आनंद तत शतगुणों गंधर्वादीना श्रुते अनुभवासारी अनुश्दार्थ इसमें जो धातु के साथ अनु उपसर्ग है सुख तारतम्य अनुस्रुयते में भाष्य में जो अनु उपसर्ग है उसका अर्थ है कि स एको मानुष आनंद इत्यादि जो श्रुति है यानी आनंद मीमांसा प्रकरण है यह अनुभवानुसारी है इस श्रुति में वर्णित जो सुख तारतम्य है वह अनुभव में आता है इसलिए अनुभव अनुभवानुसारी यह श्रुति है तो स एक मानुष आनंद इस श्रुति ने बताया कि मानुष आनंद माना जाता है उसे एक मानुषानंद कहा जाता है कि मनुष्य शरीरधारी जो हो हैं वह चक्रवर्ती राजा हो और निष्कंटक राज्य का अधिकार उसे प्राप्त हो और बूढ़ा नहीं हो युवा हो और स्वभाव ऐसा हो कि सब उसके प्रशंसक हो साधुर शाद यवा हो लेकिन कैसा युवा तो साधु साधु का अर्थ है अच्छे स्वभाव वाला सामने सामने मात्र प्रशंसक प्रशंसा करियर थोड़े पीछे हटते ही निंदा करना प्रारंभ करे ऐसा नहीं पीठ पीछे भी जो सामने बोलते हैं ऐसे ही बोलना बोलने वाले हो वो होता है जिसका अच्छा स्वभाव होता है उसके और परिवार के सदस्य समझ लो स्वयं ईवा है निरोग है स्वभाव भी अच्छा है लेकिन परिवार में शादी नहीं हो रही हो स्वयं की शादी हुई तो बच्चे ना हो ऐसा भी नहीं है मनोनुकूल पत्नी भी हैं बच्चे भी हैं और बच्चे भी आज्ञाकारी हैं मंत्रीगण भी आज्ञाकारी हैं माता पिता आदि सब हैं सब अनुकूल है सब सब कुछ अनुकूल है किसी प्रकार की कोई न्यूनता एक मनुष्य के जीवन में जो होना चाहिए उनमें से कुछ भी न्यूनता नहीं है सारी जो भी इच्छा होती है मानव शरीर में वो पूर्ण करने का सामर्थ्य है तो उसे जो सुख मिलता है माना जाता है वह एक मानुषानंद है उससे प्रारंभ करते हैं एक सुख है वो स एक वो मानुष्यानंद और फिर उनसे सौ गुना आनंद होता है उस मनुष्य को जो एक मानुष्य आनंद मिल रहा है उससे सौ गुना गंधर्व को सुख मिलता है आनंद होता है और गंधर्व के सुख से सौ गुना अधिक सुख होता है गन, देव गंधर्व को और देव गंधर्व के भी सुख से सौ गुना अधिक सुख होता है देवताओं के देवताओं को भी जो कर्मज देवता और देवता हैं, तो आजान देवता है तो कर्मज देवताओं के सुख से सौ गुना अधिक सुख आजान देवताओं को और उनके सुख से सौ गुना अधिक सुख उनके गुरु बृहस्पति को हैं इंद्र को इंद्र को और इंद्र के भी सौ गुना इंद्र के सुख से सौगुना सुख बृहस्पति को बृहस्पति के सुख से सौगुणा सुख मिलता है विराड़ को और विराड़ के सुख से सौगुणा सुख होता है हिरण्यगर्भ का ब्रह्मा का इस प्रकार ये मनुष्यत्वात् आरभ्य ब्रह्मांतु देहवत्सु सुख तारतम्यम अनुसूयते आनंद मीमांसा में बताया गया है और ब्रह्मा के सुख तक ही तारतम्य है और ब्रह्म ज्ञानी को जो आनंद मिलता है वो आत्मानंद है और उस आत्मानंद की तुलना के सामने यदि तुलना करे तो ब्रह्मा का सुख समुद्र का जल और एक बूंद जल इन दोनों में यदि तारतम्य किया जाए तो समुद्र के असीमित जल के सामने एक बूंद जल की क्या गिनती है क्या गणना है कोई गणना ही नहीं है हाँ तो वैसा जो है आत्मानंद है निरति से आनंद तारतम्य तो क्योंकि आत्मानंद तो कर्म फल नहीं है ना वो ज्ञान का फल है उसमें तारतम्य नहीं है और धर्म का फल ये मनुष्यानंद से लेकर के ब्रह्मानंद ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ को प्राप्त होने वाला जो आनंद है सुख है वह कर्म फलभूत सुख है उसमें तो उत्तरोत्तर उत्कर्ष रूप तारतम्य है सात है। ये यहाँ पर बताया गया स एको मानुषानंद और ततः शतगुणों गंधर्वादी नाम इति श्रुते इस श्रुति से यानी आनंद मीमांसा प्रकरण से वो पूरा प्रकरण आ गया इस श्रुति में अनुभवानुसारित्व है ऐसा सुख तारतम्यम इसमें अनु, इस अनु उपसर्ग बता रहा है आगे हैं ततच बीच में आता है ना वो कि श्रोतिय और अकामहत प्रत्येक के साथ जुड़ा है तो जो विद्वान है और पूर्व पूर्व सुख के प्रति विरक्त है उसे भी इसी जन्म में वही आनंद मिलता है एक मनुष्य हो उसे आनंद तो वो तो राजा आदि को जैसा मिलना है वो मिलेगा लेकिन एक दरिद्र है लौकिक दृष्टि से लेकिन आत्मात्म विवेकी है और मानुषानंद की अनिततादिता ताको जानता है दोषों को जानता है उनके प्रति विरक्त है उनके अनित दोषों का ज्ञाता है इसीलिए उनके प्रति आरागवान नहीं है तो उसको भी वही सुख मिलता है ये उसका अनुभव है मानुष्यनंद से कम आनंद उसे नहीं मिलता क्योंकि अका हत है वो काम हत का मतलब होता है उस सुख की कामना से युक्त है और अकामहत का अर्थ है वो सुख की कामना नहीं है जिसके चित्त में तो मानुष आनंद के लिए जो जो साधन बताएं उन साधनों का अभाव होने पर भी मानुषा मानुषानंद की इच्छा यदि चित्त में नहीं है तो एक चक्रवर्ती राजा को उन साधनों से संपन्न होने पर जो सुख मिलता है वह उनमें से एक भी साधन न होने पर भी उस श्रोत्रीय अकामहत व्यक्ति को मिलता है ये उसका अनुभव है ये बताया गया अनुशब्द से ऐसे गंधर्वानंद के प्रति भी मनुष्य होता हुआ गंधर्वानंद के प्रति विरक्त है वैराग्यवान हैं तो उत्तर उत्तर जितने भी आनंद बताएं उनमें से प्रत्येक आनंद के प्रति यदि वैराग्य चित्तमय है तो उसे भी जिन जिन सुख के प्रति वैराग्य हैं धर्म के फल के प्रति उसे भी वैसा ही उससे उत्कृष्ट उससे आगे वाला सुख मिलता रहेगा पूरा पूरे सुख के प्रति वैराग्य है तो इंद्र के सुख के प्रति वैराग्य है बृहस्पति के सुख के प्रति वैराग्य नहीं है तो इंद्र के सुख से अधिक उसके बराबर कारण तो रहेगा ही और बृहस्पति के सुख के बराबर आनंद रहेगा ऐसा उससे ऐसे ब्रह्मा पर्यंत जो है विरक्त है यदि तो सुबह के पाठ में आया था ना जो परमहंस सन्यासी शब्द से लेना परमहंस से अतिरिक्त को तो परमहंस को ये धर्म का फलभूत जो हिरण्यगर्भ का सुख है उसमें भी दोष दर्शन होता है उसके प्रति भी वैराग्य है तो इसलिए वह उसका अधिकारी नहीं है उसे वो प्राप्त ही है वैराग्यवान को यह अनुभव बता रहा है और निरति से आनंद सुख जिसको प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए कहा यावन अर्थ उदपाने सर्वोतः संप्रोद के तावान सर्वेश वेदेश ब्राह्मणस विजानता त्याग हाँ या तो कामना के पूर्ति के सब साधन संसार में उपलब्ध हो तो सुख मिलेगा या तो उस सुख की कामना ही हृदय में ना हो तब भी वह उपलब्ध ही है सुख की कामना है लेकिन साधन नहीं है तो दुख है फिर वो दुख है कामना ही दुख है भाष्य में आगे हैं कि धर्मस्य गम्यते। धर्मस्य गम्यते हेतोर। हेतोर तत हेतुम्य गम्यतोतम्य गम्यने सुखे तद्दे में शब्द से लेना है सुख के हेतु को तद शब्द से लेना सुख को और तद हेतु से लेना है सुख के हेतु को तो सुख का हेतु है धर्म जो मनुष्य से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सुख बताया गया है उन सुखों का हेतु क्या है धर्म है और उस धर्म के हेतु का तारतम्य अवगम्यते गम्यते गम्य अवगम्यते किसे तत का अर्थ है सुख तारतम्य से ततः शब्द से लेना है सुख तारतम्य को तो सुख तारतम्य को देख करके तारतम्यवान सुख का जो हेतु है धर्म उसके तारतम्य का निश्चय होता है ततः शब्द से ग्राह्य टीकाकार ने बताया सुख तारतम्या मोक्ष ऐसा नहीं है इसे टिकाकर आगे कहते हैं कि मोक्ष निरतिशय तत तत्साधन तत्व ज्ञानम इति रूपम्षण्यम फल में यदि सातिशता है तो साधन भी सातिशय रहेगा साधन की सातिशयता के बिना फल में सातिशता संभव नहीं है फल की साति सहयता ज्ञापक है साधन के सात सहयता की तारतम्य की तो कर्म फलभूत धर्म का पुण्य कर्म का फलभूत जो सुख है उसमें तारतम्य है वह बता रहा है ज्ञापक बन रहा है कि उसके साधनभूत धर्म में भी तारतम्य है पुण्य भी अनेकों प्रकार का है इसलिए सुख अनेकों प्रकार का हो गया और मोक्ष एक रूप है उसमें कोई अतिशयता नहीं है इसलिए उसका साधन जो ब्रह्म विद्या है वो भी एक रस है वो चाहे मनुष्यों को ब्रह्मज्ञान हो जाए या देवताओं को ब्रह्मज्ञान हो जाए या ऋषियों को ब्रह्मज्ञान हो जाए या हिरण्यगर्भ को ब्रह्मज्ञान हो या परमेश्वर को ब्रह्मज्ञान हो ब्रह्मज्ञान में कोई अंतर नहीं है ज्ञान में भेद का हेतु होता है विषय भेद विषय यदि विलक्षण विलक्षण है घटक ज्ञान पटक ज्ञान मठक ज्ञान इनमें से घटादि विषय के आकार अलग अलग होने से ज्ञान अलग अलग प्रतीत हो रहा है और विषयों को हटा देंगे घटादि तो ज्ञान एक है ऐसे ब्रह्मा जी के ब्रह्म ज्ञान का विषय और व्यासादि ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान का विषय इंद्रादि देवताओं के ब्रह्म ज्ञान का विषय और मनुष्यों के ब्रह्म ज्ञान का विषय जो ब्रह्म है वह एक रस है और एक रस होने के कारण एक रूप होने के कारण सब का ज्ञान भी एक जैसा ही होगा अहम् ब्रह्मास्मि यही आकार ब्रह्मा जी के ब्रह्मज्ञान का भी ऋषियों के भी देवताओं के भी और मनुष्य के भी ब्रह्मज्ञान का रहेगा इसमें कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि उस ज्ञान का फल जो मोक्ष है वह एक जैसा है ज्ञानी मनुष्य को जिसका आभाना पादक आवरण निवृत्त तो हुआ जिस प्रकार का आत्मानंद अनुभव में आता है वही आत्मानंद स्फूरित होता है ब्रह्मा को भी वही इंद्र को भी वही सुखदेव जी को भी मिलेगा वही जनक जी को भी मिलेगा रहन सहन में खान पान में बहुत अंतर है सुखदेव जी के जनक जी के लेकिन उनकी आंतरिक स्थिति में ज्ञान की फलभूत जो स्थिति है उसमें कोई अंतर नहीं है वो एक जैसा रहेगा क्योंकि बाह्य साधन अधीन नहीं है ना विषय इंद्रिय संयोगजन्य मोक्ष फल नहीं है तो ये तो जनक के पास विषय अधिक है सुखदेव जी के पास एक भी विषय नहीं है इसलिए वो उन विषय और इंद्रियों के संपर्क का कोई संबंध ही नहीं है आत्मानंद में तो वो तो स्वयं सिद्ध है आभाना आवरण के निवृत्त होने पर स्वयं स्पूरित होने वाला है वो नहीं देखता कि ये राजा के यहां ही स्फूरित होना है और फक्कड़ के पास नहीं रहना है ऐसा नहीं होता सब जगह होता है हाँ। वो चित्त में से आभाना आवरण निवृत्त होना जरूरी है वो निवृत्त होता है अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार से तो इसलिए फल एक जैसा होने से आभानापादक आवरण की निवृत्ति समूल अध्यास की निवृत्ति रूप फल एक होने से ज्ञान भी एक जैसा है उसमें कोई अंतर नहीं है तो मोक्षस्तु निरतिशय तत्साधन तत्साधन में तत्कार मोक्ष तो मोक्ष का साधन तत्व तो ज्ञान भी एक रूप ही है वैलक्षण्यम इस प्रकार ये कर्म और ज्ञान इन दोनों में भी वैलक्षण्य है कर्म में तारतम्य है ज्ञान में कोई तारतम्य नहीं कर्मफल में तारतम्य है और मोक्ष में कोई तारतम्य नहीं आगे हैं धर्मता भाष्य में धर्मता अधिकारी तारतम्यम ये जो वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार साधन चतुष्टय संपन्न एक रूप एवं मोक्ष विद्याधिकारी कर्मणी तो नानाविधि वैलक्षण्यम आह धर्मेति अधिकारी भेद भी है अधिकारी में भी कर्म, अधिकारी के, कर्म, कर्म के अधिकारी में भी तारतम्य है और मोक्ष के अधिकारी मोक्ष के साधनभूत भूत ब्रह्म विद्या के अधिकारी में कोई तारतम्य नहीं जिस मात्रा में नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय होना चाहिए उस मात्रा का साधन चतुष्टय आते ही अहम ब्रह्मास्मि वेदांत विचार से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता है साधन चतुष्टय संपन्न सभी अधिकारियों को तत्त्वमसि इत्यादि वेदांत श्रवण मात्र से अहम् ब्रह्मास्मि बोध होता है जो साधन चतुष्टय संपन्न है इसलिए अधिकारी एक जैसा है और कर्म का अधिकारी एक जैसा नहीं है ये यहाँ पर कह रहे हैं कि किंचो साधन चतुष्टय संपन्न एक रूप एवं मोक्ष विद्या अधिकारी मोक्ष विद्या यानी मोक्ष की साधनभूत जो विद्या है पराविद्या उसका अधिकारी एक रूप है साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्यों को साधन चतुष्टय संपन्न देवताओं को साधन चतुष्टय संपन्न ऋषियों को ब्रह्मज्ञान होगा और जो साधन चतुष्टय रहित है वो चाहे देवता हो तो उनको भी ब्रह्मज्ञान नहीं होगा हाँ। उत्तम अधिकारी साधन चतुष्ट की पूर्णता जिनके अंदर है तो कर्मणी तु नानाविध अधिकारी की अनुवृत्ति ले आना तो कर्मणी तु नाना विध अधिकारी तो कर्म में तो अनेकों प्रकार के अधिकारी हैं इसलिए इति वैलक्षण्यम आहो अधिकारी भेद भी बता रहे हैं तो धर्म गम्यते इस क्रियापद की अनुवृत्ति लियाना आना पूर्ववाक्य से तो धर्म तारतम्याम्यम तार गम्यते साधन के उत्कर्ष अपकर्ष को लेकर के अधिकारी का उत्कर्ष अपकर्ष ज्ञात होता है। प्रसिद्ध अर्थित्व सामर्थ्यादि कृतम अधिकारी में अधिकारी तारतम्यारतम्य प्रसिद्ध भी है कर्मकांड का अधिकारी है अर्थित्व सा सामर्थ्य और आदि शब्द से लेना विद्वत्ता और अपर्युदस्तता ये अधिकारी के प्रयोजक है कर्मकांड के तो अर्थित अर्थित्व सब में एक जैसा नहीं है किसी को अधिक सुख की इच्छा है तो किसी को स्वर्गीय सुख की इच्छा स्वर्गीय सुख में भी किसी को इंद्र बनना है तो किसी को बृहस्पति बनना है तो किसी को अग्नि देवता बनना है तो किसी को वायु बनना है तो इच्छाएं जो है सबकी अलग अलग होने से उन इच्छा के विषयभूत भूत इंद्रादी देवता भाव के प्रापक साधन भी अलग अलग है तो इस प्रकार ये साधन अलग अलग होने से तत्त साधन कहना साधनों के फल की इच्छा वाले अधिकारी भी अलग अलग हो गए थ्यादि कृत अधिकारिका तारतम्य मीमांसा में प्रसिद्ध है अब भाष्य में थोड़ी एक टीका में पहले एक वाक्य है फिर भाष्यस्त तथा यागादि यागा इसका अवतरण लिखते है टीकाकार पहले धर्म तारतम्या इत्यादि पर एक वाक्य लिखते हैं इसे देखिए है। गम्यते न केवल किंतु प्रसिद्ध इत्यर्थ कहते हैं धर्मता से अधिकारी तारतम्य ज्ञात होता है इतनी ही बात नहीं का मतलब हो? केवल अर्थापत्ति प्रमाण से मात्र ज्ञात हो रहा ऐसा नहीं प्रसिद्ध भी है लोक में इस ये प्रसिद्ध इसमें जो च है वह गम्य ते बताए गए अर्थापत्ति प्रमाण का समुच्चय है आगे कहते हैं अर्थित्व फल कामित्व जो भाष्य में अर्थित्व आदि कृतम इसमें अर्थित अर्थित्व शब्द है ना उसका अर्थ है फल कामित्व और सामर्थ्यम लौकिकम पुत्रादि सामर्थ्य का अर्थ करते हैं लौकिक सामर्थ्य जो पुत्रादि हैं और आदि शब्द से ग्रहण करना है आदि पदार्थ विद्वत्व शास्त्र निंदित शास्त्र अनिंदितत्व च कहते हैं शास्त्र के द्वारा निंदित और शास्त्र अनिंदित हो गया तो विद्वान होना चाहिए और शास्त्र से परुदस्त नहीं होना चाहिए किंच कर्म फलम अव ये तथा इत्यादि का अवतरण है टीका में किंच कर्म मार्ग मोक्षस्तु मगप्राप्य इति भेद आह तथा इति। मोक्ष में कर्मफल का वैलक्षण्य बता ना है ना। अधिकारी तारतम्य से युक्त हैं कर्म और मोक्ष का अधिकारी भी ब्रह्म विद्या का अधिकारी भी एक जैसा है ये भी लक्षण ने पहले बताया। ब्रह्म विद्या निरतिशय है कर्म साथी सह है कर्म का फल भी साथी सह है ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष भी निरतिश है ये कई एक प्रकार का वैलक्षण्य है अब यह भी वैलक्षण्य बताया जा रहा है कि कर्म फल कोई भी हो हिरण्य भाव प्राप्ति तक का वह मार्ग गम्य है और मोक्ष के लिए प्रसिद्ध तीन मार्ग में से एक भी मार्ग की आवश्यकता नहीं है वह मार्ग गम्य नहीं है इसलिए कहते मोक्ष किंच कर्मफलम मार्ग प्राप्यम मार्ग से लेना यहाँ तो धर्म का वर्णन हो रहा है ना इसलिए दक्षिणायन मार्ग और उत्तरायण मार्ग समुच्चय कारी को उत्तरायण मार्ग मिलेगा और केवल कर्मी को दक्षिणायन मार्ग इनसे प्राप्य है कर्मफल स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक और मोक्षस्तु न्या तो स्वरूप होने के कारण आत्मस्वरूप ही मोक्ष है ना वह नित्य प्राप्त है ये भी भेद है विलक्षणता है विलक्षति भेदम् आह तथा तथा चागादी अनुष्ठा विद्यासमशेषाउ पथागमन दत्त साधनेर तत्रापि शास्त्रात् यावत् इति अस्मात् गम्यते तो ये कहते हैं जो यागादि पथागमन हैं यागादि उषिस्म कर्मी कर्म है यागादि और उनका अनुष्ठान करना जिनका स्वभाव है और साथ साथ विद्या समाधि विशेषात यानी उपासना के आ, साथ कर्म का अनुष्ठान यानी समुच्चय अनुष्ठाई उसके विद्या के साथ कर्म के अनुष्ठान से क्या होगा कि उत्तरेण पथा उत्तर मार्ग से उनका गमन होगा ब्रह्मलोक में और केवल इष्टापूर्त दत्त साधनेर धूमादिक्रमे न दक्षिणे न पथा गमनम से वो दक्षिण मार्ग से चले जाएंगे स्वर्ग में और तत्रापि वहां जाने पर भी कहते सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्यं चास्त्राथ स्वर्ग में पहुंचने वाले को भी एक जैसा सुख नहीं मिलेगा और सुख का साधन भी एक जैसा सबके पास नहीं होगा ऐसा छादोग्य श्रुति से अवगत होता है यावत संपातम उषित ये जो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में आई हुई श्रुति है वह बताती हैं स्वर्ग में देवता शरीर प्राप्त करके जब तक सम्पात है मतलब वहां भोगने योग्य पुण्यकर्म प्रारब्ध बन करके विद्यमान है तब तक उचित वहां वहां पर निवास करके और प्रारब्ध का पुण्य कर्म का फलोपभोग करके क्षय होते ही सम्पात समाप्त हो गया वहां रहने के लिए अपेक्षित जो संपत्ति थी वो समाप्त हो गई तो होटल में कमरे का किराया देने के लिए पॉकेट में अब पैसा नहीं रहा तो कमरा छोड़ करके जाना ही होगा ऐसे संपात समाप्त हो गया देव वहां का पुण्य कर्म समाप्त तो हो गया तो वापस आना ही होगा तो यावत संपातम उसी इति गम्य गम्यते इस शास्त्र वचन से अस्मत शास्त्रा गम्यते। एक ज्ञात होता है कि वहां सुख तारतम्य तथा साधन तारतम्य है तथा मनुष्यादीसु इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार इसका अर्थ करते हैं उपासना चित्तस्थैर्य प्रकर्षात अर्चिरादिण ब्रह्मलोकगमनम ते अर्चिसना शूयतेजुक न यागा अनुष्ठाई एव विद्या समाधि विशेषात तो विद्या समाधि में विद्या का तो अर्थ हो गया उपासना और उस उपासना से जब चित्त स्थिर हो जाए विक्षेप निकल जाए, तो माना जाता है विद्या समाधि हुई यानी उपासना से उपासना से चित्त का समाधान हो गया समाहित हो गया चित्त उस चित्त के समाहित होने से वो, वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं उत्तरायण मार्ग से ऐसा ते अर्च अभि सम्भवंती इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया गया है तो यहाँ वो इष्ट कर्म कौन सा होता है तो दत्त कर्म क्या है तो पूर्त कर्म क्या है इसको बताने वाले अलग अलग तीन श्लोक बताए हैं जो प्रश्न उपनिषद में टीका तथा टिप्पणी में आए थे वही तीन श्लोक यहाँ पर बताए हैं इन पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण द पूर्णात पूर्ण